कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा मुझ पर विशेष कृपा करेंगे श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही आप पंच यानी सब लोग भी इसी में, में मेरा कल्याण मानकर सुंदरवाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है हे तात भरत आप ऐसा क्यों ना कहें श्री राम जी आपको प्राणों के समान प्यारे हैं जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैके कह की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित सौ कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा सांपों के पाप की और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती बल्कि वह विश्व को हर लेती है और दुख था दरिद्रता को भस्म कर देती है हे भरत जी, वन को को अवश्य चलिए। श्री हैं, आपने आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी, शोक समुद्र में में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ अर्थात बहुत ही आनंद हुआ मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय ले देख भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले जगत में भरत जी का जीवन धन्य है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 भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रीम शिरोमणि यानी श्रेष्ठ है सेवक वही है जो स्वामी का हित करे चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे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 प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त यानी दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल होना चाहते हैं सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा तिलक का सब सामान ले चलो वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे जल्दी चलो यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए <coughs> सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर कर सबरानियाँ चली विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए यानी दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्याजी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमलवाणी बोली हे बेटा माता बलियां लेती है तुम रथ पर चढ़ जाओ नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं पैदल रास्ते के यानी कि पैदल चलने के योग्य नहीं है माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे पहले दिन तमसा पर वास यानी मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया कोई दूध ही पीते कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब के समीप जा निशाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा क्या कारण है कि भरत वन को जा रहे हैं मन में कुछ कपट भाव अवश्य है यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेकर जाते समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्रीराम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया यानी राजनीति का विचार नहीं किया तब पहले तो कलंक ही लगा था अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा संपूर्ण देवता और दैत्यवीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है भरत जी ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती ऐसा विचार कर निशाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में यानि में कब्जे कर लो और फिर उन्हें डुबा दो और सब घाटों को रोक दो सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो अर्थात भारत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ मैं भरत से सामने यानी मैदान में में लोहा लूंगा, मतलब मुठभेड़ और जीते जी जी जी उन्हें गंगा पार न दूंगा। मरन, गंगा पार उतरने युद्ध मरण फिर का का तट श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है मैं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 साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुलाड़ा मात्र है इस प्रकार श्री राम जी के सॉरी ज... श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और उसका सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा उसने कहा हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे सब हर्ष के साथ बोल उठे हे नाथ बहुत अच्छा और आपस में सब एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे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 कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं यानी सुधार रहे हैं कोई तलवार के वार को रोकने में अत्यंत ही कुशल है वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों यानी उछल रहे हों अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद गुह को जोहार की निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबको सम्मान किया उसने कहा हे hey भाइयों धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबड़ाना आज मेरा बड़ा भारी काम है यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे हे hey वीर अधीर मत हो हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भारत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे यानी एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे जीते जी पीछे पाव ना रखेंगे पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे यानी सिरों और धड़ों से छा देंगे निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देख कहा जुझाऊ यानी लड़ाई का ढोल बजाओ इतना कहते ही बाई और छींक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 वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों का भार भर भर कर लाए भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है यह श्री राम का मित्र है इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की दंडवत करते देखकर भरत जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया हृदय में प्रेम समाता नहीं है मानो स्वयं लक्ष्मण जी से ही भेंट हो गई हो भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं यानी ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए बरसा रहे हैं हैं वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है उसी निषाद से अंकवार भरकर यानी हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं जो लोग राम राम कहकर जम्भा लेते हैं अर्थात से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है पापों के समूह यानी कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन यानी जगत को पवित्र करने वाला बना दिया कर्मनाशा नदी का जल यदि गंगा जी में पड़ जाता है यानी मिल जाता है तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता जगत जानता है कि उल्टा नाम यानी मरा मरा जपते जबते, जबते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कर कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और ख़ेम पूछी भरत जी का शील और प्रेम देखकर कर निषाद उस समय विदेह हो गया यानी प्रेम मुक्त होकर देह की सुध भूल गया उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा फिर धीरज धरकर कर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा हे प्रभु कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों यानी पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख यानी विचार कर अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाती और नीच कर्म करने वाला जीव और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठग आ गया है मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूं पर जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया है तब से मैं विश्व का भूषण हो गया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 और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा ता बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए वे निषाद को लाग दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हूँ इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया उनका मन इतना आनंद आनंदमग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देख देख आनंदित हो रहे हैं गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो अर्थात बहुत अधिक हो भरत जी ने कहा हे hey गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां है टिक गए हैं या नहीं फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए चरण दबाकर और कोमल वचन कह कह भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने आपने निषाद को बुला लिया सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है यानी बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है भरत जी सखा से पूछते हैं मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, जी श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु यानी सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझ सिर पर रख लिया उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत यानी शोभाहीन एवं कांतिविहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन यानी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं जिन सीताजी के पिता राजा जनक हैं इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दू सूर्य कुल के राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे यानी ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राण नाथ हैं जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी यानी कुश शैया देखकर मेरा हृदय हैराकर यानी यानि दहल कर फट नहीं जाता हे शंकर यह वज्र से भी अधिक कठोर है मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न हैं और न होने के ही हैं जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी वे वन में सब प्रकार की विपत्तियाँ सह है रहे हैं हाय इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दिया नहीं तो यह कभी की फट गई होती श्री रामचंद्र जी ने जन्म यानी अवतार लेकर जगत को प्रकाशित यानी परम सुशोभित कर दिया वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं पूर्ववासी कुटुंबी, गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है शत्रु भी श्री राम जी की बड़ा करते हैं बोल चाल मिलने का ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं, करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं विधाता की गति बड़ी ही बलवान है श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनका सार संभाल किया करते थे सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन। अमंगल की मूल कैके को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पाद हुए विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामीद्रोही बना दिया यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं यही निचोड़ यानी निश्चित सिद्धांत है दोष तो प्रतिकूल विधाता का है प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है जिसने माता को को बावली बना दिया यानी उसकी मति फेर दी उस रात बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते हैं तुलसीदास जी कहते हैं यानी निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धर कर, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैके को बहुत दोष देते हैं नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभा सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे सवेरे होते ही खेवा लगा सुंदर नावों पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नावों पर सब माताओं को चढ़ाया गया चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए तब भरत जी ने उतर सबको संभाला काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना करके और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निशाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया तदनंतर आप यानी भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया भरत जी पैदल ही चले उनके साथ कोतल यानी बिना सवार के घोड़े बाग डोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है भरत जी की दशा देखकर कर और कोमलवाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लान के मारे गले जा रहे हैं प्रेम उमंग में भर भर कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया श्याम और श्वेत यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा हे तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है मैं अपना धर्म यानी न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं अर्थात वह जो मांगता है सो उसे दे देते हैं मुझे ना अर्थ की रुचि है यानी इच्छा है ना धर्म की ना काम की और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ जन्म जन्म में, में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो बस यही वरदान मांगता हूँ दूसरा कुछ नहीं स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामीद्रोही भले ही कहें पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे मेघ चाहे जन्मभर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर यानी ओले ही गिरावे पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी यानी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है जैसे तपाने पर सोने पर आब यानी चमक आ जाती है वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया हृदय में हर्ष छा गया भरत जी धन्य हैं, धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने